पांचवा भाग उसके चले जाने के बाद मिनट भर तक विजया विचारों में डूबी चुप बैठी रही उसके बाद सहसा चकित होकर मुंह उठाते ही बिल्कुल अकारण ही उसके गालों पर हल्की सी लालिमा दौड़ गई विलास की नजरें दूसरी ओर न जमी होती तो उसके आश्चर्य और अभिमान की शायद सीमा न रहती विजया ने मीठी हसी के साथ कहा हम लोगों की बात तो पूरी ही नहीं हो पाई तो फिर तालुका ले लेने ही कि आपके पिताजी की राय है विलास खिड़की के बाहर देख रहा था उसने उसी भाव से कहा हम विजया ने पूछा किसी तरह का गोलमाल तो नहीं है विलास बोला नहीं विजया ने पूछा क्या आज वो उस पहर इधर आएंगे विलास ने कहा कह नहीं सकता विजया ने हंसकर कहा आप तो नाराज हो गए क्या विलास ने मुंह फिराकर गंभीर स्वर में उत्तर दिया नाराज न ना होने पर भी पिता के अपमान से पुत्र का दुखी होना मेरे विचार से अस्वाभाविक नहीं है इस बात से विजया को चोट पहुंची फिर भी हंसते हुए बोली लेकिन इससे उनका अपमान हुआ है ये गलत धारणा आपके मन में कैसे पैदा हुई उन्होंने स्नेह के कारण समझा होगा कि मुझे कष्ट होगा लेकिन मैंने उस सज्जन से कह दिया कि कष्ट नहीं होगा इसमें मान अपमान की तो कोई बात है ही नहीं विलास बाबू विलास की गंभीरता रत्ती भर भी कम नहीं हुई सर हिलाकर बोला ये बात नहीं है आप अपनी स्टेट की जिम्मेदारी खुद लेना चाहती हैं अच्छी बात है लीजिए लेकिन मुझे पिताजी को सावधान कर देना होगा नहीं तो पुत्र के कर्तव्य में कमी आ जाएगी इस असंभावित अप्रिय उत्तर से विजया हैरान रह गई फिर बहुत ही दुखी मन से बोली विलास बाबू इस साधारण बात को आप इस रूप में लेकर इतना भीषण बना लेंगे मैंने सोचा भी ना था अगर नासमझी से अन्याय कर बैठी हूं तो अपराध स्वीकार करती हूँ भविष्य में फिर होगा विजया ने ये कहकर विलास के मुंह की ओर देखकर लंबी सांस ली उसने सोचा इसके बाद किसी को कहने के लिए कुछ शेष नहीं रह सकता दोष स्वीकार कर लेने पर अपराध समाप्त हो जाता है लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि कुछ लोग आदमखोर के समान होते हैं जिनकी विषैली भूख किसी की कमी पकड़ने के बाद बुझने ही नहीं पाती इसलिए जब विलास ने प्रत्युत्तर में कहा तो फिर पूर्ण गांगुली से कहला भेजो कि राज बिहारी बाबू ने जो हुक्म दिया है उसे रद्द करना आपकी शक्ति से बाहर है तब विजया की आंखों के सामने इस व्यक्ति की हिंसक प्रकृति स्पष्ट ना चुटी कुछ पल चुपचाप ताकते रहकर धीरे से बोली ये क्या बहुत बड़ा अन्याय नहीं होगा मैं स्वयं ही चिट्ठी लिखकर उनकी अनुमति ले लेती हूँ विलास बोला अब अनुमति लेना ना लेना दोनों ही समान है आप अगर गांव भर में उन्हें अश्रद्धा के योग्य बना डालना चाहती हैं तो मुझे भी अत्यंत अप्रिय कर्तव्य का पालन करना होगा विजया क्रोध से तड़प उठी लेकिन स्वयं को संभालकर शांत स्वर में पूछा वो कर्तव्य कौन सा है सुनो? विलास बोला वो आपकी जमींदारी के काम में हाथ न डाले आपके कहने से वो मान जाएंगे कम से कम मुझे प्रयत्न तो करना ही होगा विजया ने पल भर चुप रहकर दूसरी ओर देखते हुए कहा बहुत अच्छा आप जो कर सकें करें लेकिन मैं किसी के धर्म कर्म में बाधा नहीं डाल सकूंगी आवाज में नरमी होते हुए भी भीतरी क्रोध छिपा नहीं रहा विलास ने तेजी से कहा आपके पिता होते तो वो ये बात कहने का साहस ना कर पाते विजया घूमकर खड़ी हो गई और विलास की ओर देखकर बोली अपने पिता की बात आपकी अपेक्षा मैं कहीं अच्छी तरह जानती हूँ लेकिन इस बात को लेकर तर्क करने से क्या लाभ मेरे नहाने का समय हो गया मैं जाती हूँ ये कहकर सारे बकवास को जोर से बंद करके जैसे ही वो उठी क्रोध से पागल विलास के मुंह पर से उधार ली भद्रता का बनावटी मुखोटा पल भर में उतर गया अपने स्वभाव को एकदम नंगा करके कटुता भरे स्वर में कह बैठा औरतों की जात ही ऐसी नमक हराम होती है विजया ने कदम बढ़ा लिए थे वो विद्युत गति से पलट कर खड़ी हो गई पल भर उस जंगली के मुंह की ओर देखकर बिना कुछ बोले धीरे से बाहर चली गई यह देखकर विलास सूख गया किसी को यह भ्रम ना हो जाए कि विलास भक्ति की अधिकता के कारण विवाद कर रहा था इन लोगों का स्वभाव ही ये है की बात चाहे जो हो और उसका कारण भले ही कितना भी असंग हो छिद्र पा जाने पर उसे अकारण बढ़ा करके दुर्बल को सताने में भयग्रस्त को अधिक भय दिखाकर परेशान करने में ही उन्हें आनंद का अनुभव होता है लेकिन जब तिल भर भी दबे बिना उसे नीचा दिखाकर विजया घृणा से भरकर चली गई तब इस गले पड़ी कलह को समस्त शुद्रता ने उसे बहुत ही छोटा बना दिया वह थोड़ी देर चुप बैठा रहा और मुंह पर कालिक सी लगाकर धीरे धीरे चला गया तीसरे पहर राजबिहारी लड़के को साथ लेकर आए बोले काम अच्छा नहीं हुआ बेटी मेरी आज्ञा के विरुद्ध आज्ञा देकर मुझे अत्यधिक लज्जित किया गया है लेकिन जायदाद तुम्हारी है इसलिए इस बात को लेकर मैं अधिक खींचतान नहीं करना चाहता लेकिन बार बार ऐसा होने पर तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मुझे अलग होना ही पड़ेगा विजया ने कोई उत्तर नहीं दिया मौन रहकर एक प्रकार से अपराध स्वीकार कर लिया राजबिहारी ने नम्र होकर जायदाद के बारे में बात उठाई नया ताल्लुक खरीदने की सलाह करने के बाद उन्होंने कहा जगदीश का मकान जब तुमने समाज को दान कर ही दिया है बेटी तब और देर न करके पूजा की छुट्टी खत्म होते ही उसका दाखिला ले लेना होगा क्या कहती हो विजया ने सर झुकाकर कहा आप जो उचित समझेंगे वही होगा उनकी रुपए चुकाने की मियाद खत्म हो गई राज बिहारी ने कहा बहुत दिन पहले हो गई जगदीश ने अपना सारा फुटकर कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पिता से आठ वर्ष के करार पर दस हजार लेकर रहनामा लिख दिया था शर्त यह थी कि इतने दिनों के अंदर चुका सके तो ठीक है ना चुका सके तो उसका बाग तलाब, उसकी सारी संपत्ति अपनी है आठ वर्ष बीतकर ये नौवा वर्ष चल रहा है विजया ने कुछ पल चुप रहकर बड़ी नरमी से कहा सुना है उनके लड़के यही हैं उन्हें बुलाकर और कुछ दिनों का समय देकर ना देख लिया जाए शायद वो कोई उपाय कर सकें रास बिहारी ने सर हिलाते हिलाते कहा वो कोई उपाय नहीं कर सकता कर ही नहीं सकता यदि कर सकता सहसा पिता की बात काटकर विलास गरज उठा कर भी सकता हो तो हम समय देने क्यों लगे रुपए लेते समय क्या उस शराबी को होश नहीं था कि मैं क्या शर्त मान रहा हूं और कैसे चुकाऊंगा विजया ने एक बार विलास की ओर और, और फिर रास बिहारी के मुंह की ओर देखकर शांत और देख कर, ण स्वर में कहा वो बापू के मित्र थे आदेश दे गए हैं कि उनके संबंध में सम्मान रहित बात की जाए विलास फिर गरज उठा हजार दे जाने पर भी वो एक रास बिहारी जल्दी से बोले तुम चुप रहो ना विलास विलास ने उत्तर दिया ये सब बेकार के सेंटिमेंट मैं किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता इसमें चाहे कोई नाराज हो या और कुछ करे मुझे सच कहने से भय नहीं लगता सच काम करने में ही मैं किसी से पीछे नहीं रहता राजबिहारी दोनों को शांत करने के उद्देश्य से हँसता हुआ सा मुंह बनाकर बार बार सर हिलाकर कहने लगे सो तो ठीक है हमारे वंश का ये स्वभाव हमसे भी कहाँ छूट सका है समझी ना विजया बेटी मैं और तुम्हारे बापू इसलिए देश के विरुद्ध होने पर भी सत्य कर्म को ग्रहण करते डरे नहीं थे विजया ने कहा मरने से पहले बापू मुझे आदेश दे गए थे कि कर्ज चुकाने के लिए मैं उनके बाल्य बंधु का घर द्वार न बिकवाऊं कहते कहते उसकी आंखें छलछला उठी स्नेहमय पिता का जो अनुरोध उनके जीवन काल में एक असंगत विचार जान पड़ता था उनकी मृत्यु के बाद आज वही किसी प्रकार न टाले जाने के आदेश के समान व्यवधान बन गया था विलास ने कहा तो फिर स्वयं ही कर्ज को रद्द क्यों नहीं कर गए बताओ विजया ने उसे उत्तर न देकर रास बिहारी के मुंह की ओर देखकर दोबारा कहा मेरी इच्छा है कि जगदीश बाबू के पुत्र को बुलवाकर उन्हें सारी बातें बता दी जाए उनके उत्तर देने से पहले ही विलास फिर बेशरम की तरह बोल उठा और अगर वो और दस वर्ष का समय मांगे तो वो भी देना होगा क्या तब तो जान पड़ता है समाज प्रतिष्ठा की आशा को समुद्र के अतल गर्भ में विसर्जित कर देना होगा विजया ने इसका भी कोई उत्तर दिए बिना रास बिहारी से कहा क्या आप एक बार उन्हें बुलाकर इस विषय में उनकी इच्छा क्या है जान नहीं सकते रासपिहारी ठहरे अत्यंत धूर्त लड़के के उद्वत आचरण पर मन ही मन अप्रसन्न होने पर भी उन्होंने उसकी ही राय को उचित प्रमाणित करने के लिए भूमिका रचकर शांत संयंत स्वर में कहा देखो बेटी तुम लोगों के बीच तीसरे आदमी का बोलना अनुचित है क्योंकि जिस बात में तुम लोगों का हित है आज नहीं तो कल तुम लोग ही निश्चय कर सकोगे इस बूढ़े की राय की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी लेकिन बात जब कहनी है तो ये तो कहना ही पड़ेगा कि इस मामले में तुम्हारी ही भूल हो रही है मैंने अनेक बार देखा है जमींदारी चलाने में मुझे भी विलास से हार माननी पड़ती है अच्छा तुम ही बताओ गरज किसकी अधिक है तुम्हारी या जगदीश के लड़के की उसमें अगर कर्ज चुकाने की सामर्थ्य होती तो क्या वो स्वयं आकर प्रयत्न न करता वो जानता है तुम आई हो अगर हम दबेल बनकर उसे बुलाएं तो निश्चय ही बहुत लंबा समय मांगेगा लेकिन फिर भी वो रुपया नहीं दे सकेगा साथ ही तुम दोनों का समाज स्थापना का संकल्प भी सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा अच्छी तरह विचार करके देखो बेटी क्या यही ठीक नहीं है विजया चुप बैठी रही उसके आंतरिक भाव का अनुमान लगाकर रासपिहारी ने कुछ देर बाद कहा ठीक है बुलाने पर वह कुछ कर नहीं पाएगा अगर समय मांगेगा तब विचार कर लिया जाएगा क्या कहती हो बेटी विजया ने सर हिला दिया अच्छा लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा प्रकट होता था कि वो इस बात से सहमत नहीं है रासपिहारी ने आज विजया को पहचाना उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया कि भले ही लड़की की उम्र कम है किंतु वो जानती है कि अपने पिता की जायदाद की मालिक मैं हूं उसे मुट्ठी में लाने में समय लगेगा इसलिए एक ही बात को लेकर खींचतान करना उचित नहीं है ये सोचकर संध्याकालीन उपासना का बहाना करके उठ बैठे विजया प्रणाम करके खड़ी हो गई वो आशीर्वाद देकर चले गए पल भर बाद विजया बोली मुझे बहुत से पत्र लिखने हैं क्या आपको मेरी कोई आवश्यकता है विलास ने दृढ़ता से उत्तर दिया कुछ नहीं आप जा सकती हैं आपके लिए चाय लाने को कह दूं? नहीं जरूरत नहीं है अच्छा नमस्कार विजया ने दोनों हाथ जोड़कर कहा और कमरे से बाहर चली गई